शाम के सात बज चुके थे विक्रांत इस वक्त पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट के पास में स्थित रोशनी बार एंड रेस्टोरेंट पहुंच चुका था उसके साथ ही उस वक्त वो लड़का भी था जिसने विक्रांत को इस बार दोबारा से खुलने का मैसेज दिया था विक्रांत को आज जाकर इस लड़के का नाम पता चला था उसका नाम सोहेल था सोहेल सिद्दिकी सोहेल इस वक्त रोशनी बार के बिल्डिंग काउंटर पर बैठे एक सरदार जी से बात कर रहा था जिसकी उम्र तकरीबन चालीस या पैतालीस साल रही होगी सरदार इस बार के मालिक बूढ़े सरदार का बड़ा बेटा था अच्छा तो सरदार जी अब आप इस रेस्टोरेंट को चलाओगे सोहिल ने सरदार की तरफ देखते हुए कहा भाई, डैडी जी के जाने के जाने बाद अब कौन देखेगा इसे? ये मेरी जिम्मेदारी है और वैसे भी हमारा घर इस रेस्टोरेंट से चलता है तो भाजी चलाना तो पड़ेगा ना <laughs> उस सरदार ने कुछ नोट गिनकर काउंटर में डालते हुए कहा हाँ सही बात है सोहेल ने फिर हंसते हुए कहा अच्छा सरदार जी ये इंस्पेक्टर साहब हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं विक्रांत विक्रांत सक्सेना क्राइम ब्रांच डिटेक्टिव विक्रांत ने सरदार जी को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा हाँ जी बताइए क्या बात करना है सरदार ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा जी ये पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट में जो दस साल पहले एक मॉडल और एक्ट्रेस का मर्डर हुआ था न मैं उसी के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ जैसे ही विक्रांत ने यह शब्द कहे वहां थोड़ी ही दूर पर खाने के सर्विंग काउंटर पर खड़ी एक औरत के हाथ से बर्तन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। छूट कर नजरें छुपाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी विक्रांत एक डिटेक्टिव था वो हर किसी की गतिविधियों पर बड़ी पैनी नजर रखता था अभी थोड़ी देर पहले तक वो औरत गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी लेकिन जैसे ही विक्रांत ने मर्डर केस का नाम लिया वो उठी। में विक्रांत समझ चुका था कि जरूर इस और कुछ कुछ अरे हाथों मेंउंटर पर खड़े सरदार ने उस औरत की तरफ देख कर उसे डांटते हुए कहा अंदर जाके देख वो रोटी के लिए और आटा लगवा दे अभी भीड़ बढ़ने वाली है रोटी कम नहीं पड़ना चाहिए हाँ जा रही हूँ उस औरत ने हड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से अंदर रेस्टोरेंट की तरफ चली गई है हे हे। अच्छा क्या पूछ रहे थे और आज ही हम लोग खोल रहे है और आप आज ही हमसे पूछताछ करने के लिए चले आए क्यूँ सरदार्त की तरफ देखते हुए कहा सर हम लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं हमारा किसी मर्डर केस से क्या लेना देना हमें भला इसके बारे में क्या पता होगा उस सरदार ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखिए एक्चुअली क्या है कि ये आदमी इस मर्डर केस में संदिग्ध माना जा रहा है और आपके फादर ने इस आदमी के लिए बयान दिया था कि ये मर्डर वाली रात तकरीबन 12 बजे तक यहाँ पर बैठा रहा था लेकिन बाकी के रिकॉर्ड से ये बात क्लियर नहीं हो रही है इसलिए मुझे पूछताछ करने के लिए आना पड़ा विक्रांत ने कहा और इसके साथ ही उसने सरदार को विजय की फोटो भी दिखा दिया अच्छा अच्छा ओ सर जी अब ये दस साल पुरानी बात है मैं तब रेस्टोरेंट पे आता तो था लेकिन उस दिन यहाँ नहीं था डैडी जी से कुछ बहस हो गई थी तो उस बीच यहाँ आ नहीं रहा था सरदार ने जवाब दिया लेकिन मेरी वाइफ भी थी वो ज्यादातर टाइम यहीं रहती थी तो उसको हो सकता है कुछ याद हो हाँ तो बुला दीजिए ना सरदार जी भाभी जी को ही बुला दीजिए तोहेल ने विक्रांत के कुछ कहने से पहले ही कहा उय, उय, उय, सुनती है इत्या घबराई ने ने क्यों है तो कोई हाँ मतलब कत्ल किया है क्या तू ने बस कुछ जानना है इनको बता दे सरदार ने अपनी वाइफ को समझाते हुए कहा हांजी इंस्पेक्टर साहब पूछ लो क्या पूछना है जी सरदार ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा फिर विक्रांत ने उस औरत को विजय की फोटो दिखाते हुए कहा ऐसा है भाभी जी इस आदमी को पहचान रही हैं आप ये पेट्रोलियम फ्लैट में हुए मर्डर वाली रात को यहाँ पर आया हुआ था इसके बारे में कुछ याद है आपको नहीं नहीं मुझे कुछ याद नहीं है उस औरत ने तुरंत ही विक्रांत को जवाब दे दिया लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देख विक्रांत ने तुरंत जान लिया की ये औरत झूठ बोल रही है अरे गजब है सोहेल ने विक्रांत के कुछ कहने से पहले ही बोल दिया भाभी जी ये मर्डर केस तो मुझे भी याद है जबकि मैं बहुत छोटा था। आपको भला आप? तो। तो पूछने आए बता दे जो भी था सरदार ने अपनी वाइफ से कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं है क्या बताऊ विक्रांत श्योर था की ये औरत जान बुझ कर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है जरूर इसका उस मर्डर केस से कुछ न कुछ कनेक्शन है ये पक्का विजय सेंगर को जानती है वैसे विक्रांत के पास ऐसे लोगों को बुलवाने के लिए हजारों तरकीब थी देखिए मैडम बात ये है कि ये जो मर्डर केस था इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर से हो रही है और ये जो आदमी है जो आपके यहाँ मर्डर वाली रात बैठकर शराब पी रहा था ये ही असली का ऐसा पुलिस को शक है विक्रांत ने विजय की फोटो उस औरत को दिखाते हुए कहा तो आपसे मेरी ही विनती है कि इसके बारे में आपको जो कुछ भी याद है साफ साफ बता दीजिए वरना अगर ये कातिल साबित हो गया तो फिर इसे बचाने के लिए और गलत बयान देने के कारण आपके ऊपर भी चार्ज लग सकता है और हो सकता है कि आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ जाए हाँ अब जाकर सरदार जी की पत्नी के चेहरे पर डर का माहौल देखा जा सकता था वो अचानक से सन्न रह गई उसने अपनी मुठ्ठी बांध ली और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए बोलने लगी इंस्पेक्टर साहब ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था वो डैडी जी थे ना उनकी गलती थी हाँ डैडी जी उन्हें क्या किया सरदार जी ने चौंकते हुए सवाल किया अरे आपको पता नहीं है डैडी जी की यादाश्त कितनी कमजोर थी अक्सर यहाँ की चाबी घर भूल जाते थे और कई बार तो कस्टमर से पैसे लेना तक भूल जाते थे सरदार की वाइफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अरे गजब औरत है तू यहाँ मर्डर केस की बात हो रही है और डेडी जी के भूलने की बीमारी की बात कर रही सरदार ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए दिखा करने के लिए आया था इसने उस रात यहाँ बैठ कर बहुत शराब पी थी उसने नॉन वेज ऑर्डर किया था उसने हमारे बार से बियर भी बहुत लिया था अरे मैडम जी आप सीधा सीधा पॉइंट की बात कीजिए न रोहिल तो ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा वो मर्डर के तीसरे दिन पुलिस हमारे पास पूछताछ करने के लिए आई थी और फिर डैडी जी ने पुलिस को बताया था कि ये आदमी उस रात को यहाँ 12 बजे तक बैठकर पीता रहा था लेकिन लेकिन सर ऐसा था नहीं हाँ फिर विक्रांत ने चौंकते हुए कहा सर ये आदमी हमारे रेस्टोरेंट में करीब साढ़े बजे आया था वो यहाँ पर अकेले आया हुआ था सरदार की वाइफ ने याद करते हुए कहा फिर रात नौ बजे के करीब उसने बिल पे किया और यहाँ से निकल गया उसने कुल आठ सौ नब्बे पे किया था मैंने ही वो पैसे लिए थे। अच्छा, विक्रांत ने लिएनेक ऑर्डर किया था और फिर थोड़ी देर बाद ही एक और आदमी आया फिर उन दोनों ने साथ में बैठ कर आधी रात तक पिया फिर जब ये दोनों यहाँ से निकले तो ये नशे में धुत हुए पड़े थे तब इन दोनों से चला भी नहीं जा रहा था मुझे तो चिंता हो रही थी कहीं ये घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं लेकिन इसमें मेरे डैडी जी की कोई गलती नहीं है ना? सरदार ने कहा मेरे डैडी जी की यादाश्त अच्छी नहीं थी वो आदमी एक बार गया और फिर वापस आया था लेकिन डैडी जी को याद नहीं रहा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखे अगर आपके डैडी जी को याद नहीं था तो उन्हें सीधा कहना था कि मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन अगर आप बार बार एक ही कहानी पुलिस को बता रहे है वो भी एक झूठी कहानी तो फिर ये गलत है ना आप बताइए अगर सच में वो आदमी असली कतिल साबित हो गया तो ये सुनकर सरदार जी और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग ही उड़ गया